एव, अपरे लगाइए अपरे अपरे अपरे एव योगिपि दरुपासगि दरुपास दूसरे योगी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 लोग का व्याख्यान करने के लिए उन्होंने में ऐसा उत्तृत किया आगे देखेंगे जैसा मैं पढ़ रहा हूँ यज्ञ देवाह यज्ञ असो यज्ञ दैव जिस यज्ञ के द्वारा देवताओं का यज्ञ किया जाता है या जिस यज्ञ के द्वारा देवताओं देवता पूजित होते हैं जिस यज्ञ के द्वारा देवता पूजित होते जिस यज्ञ के द्वारा देवताओं का यज्ञ किया जाता है असो यज्ञ देवा इस यज्ञ को कहते हैं दैव इस यज्ञ को, को क्या कहते हैं यज्ञ का क्या न हुआ दैव के द्वारा हाँ देवताओं की पूजा की जाती है उन यज्ञों को कहते हैं तो हो गया ना देवम यज्ञ हो गया ना देवय हुआ और द्वितीय में क्या देंगे दैवम यज्ञ है तम यो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 ही करते रहते हैं हो गया अब देखेंगे अब ब्रह्माग्नऊ है ना पंक्ति में श्लोक में ब्रह्माग्न अपरे यज्ञम यज्ञ न उपयुवती ब्रह्माग्नव अपरे यज्ञ यज्ञ न उपयुगती अब ध्यान देना तो ब्रह्माग्नव इस श्लोक की पंक्ति का व्याख्यान करने के लिए भाष्यकार ब्रह्म दोनों उद्धित करते हैं कहला क्योंकि आगे क्या है सत्यम ज्ञानम तो श्लोक का व्याख्यान करने के लिए ब्रह्मा दुनु करते हैं ऐसा अब देखेंगे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म में ब्रह्म कैसा है सत्य स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है और अनंत है कैसा है वो सत्य स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है और अनंत है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 आगे देखना बृहदारण्य श्रुति है विज्ञानम आनंदम ब्रह्म ब्रह्म विज्ञान स्वरूप है और आनंद स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है और आनंद स्वरूप है आगे फिर देखेंगे जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है या सर्वांतरा आत्मा जो सबके अंदर रहने वाला आत्मा है ध्यान देना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 ब्रह्म अपना स्वरूप है और अपना स्वरूप हमेशा अपरोक्ष ही रहता है ज्ञात रहता है या नहीं रहता है तो ब्रह्म अपना स्वरूप होने कारण अपरोक्ष है ये देखना ये वस्तु आपको अपरोक्ष है कि परोक्ष तो तो है ना तो ये वस्तु कैसे अपरो वस्तु अपरोक्ष है लेकिन कैसे अपरोक्ष है किस साधन से तो क्या बोलोगे पक्षु से अपरोक्ष है ना अब आपको हवा चल रही ठंडी तो हवा अप्रोक्ष हो गई ना कैसे किस साधन तो, तो, तो, तो ये अप्रोक्ष है। तो वस्तुएं हैं ब्रह्म भी अप्रोक्ष है लेकिन ब्रह्म में कैसे इंद्रियों के द्वारा अप्रोक्ष हुआ है क्या तो कहते हैं साक्षात कैसे अप्रोक्ष है बिना किसी करण के बिना किसी साधन के बिना किसी व्यवधान के बिना किसी करण के अपरोक्ष है वो साक्षात अपरोक्ष है ठीक है इंद्री से उसका अपरोक्ष होता हो या बात नहीं है वो ऐसी भी है क्यूँकी अपने से भिन्न पदार्थ को जानने के लिए इंद्री चाहिए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 तथा नेति नेति इस प्रकार संपूर्ण विशेषणों से रहित अशेष है ना निरस्त अर्थ होता है कि रहित अशेष अर्थ है संपूर्ण विशेष विशेषण ये संपूर्ण विशेषणों से रहित रहते जब ब्रह्म को निर्गुण निर्विशेष मानना है ना निर्विशेष मानना है तो उसका क्या मतलब है उसमें कोई विशेषण नहीं।, नहीं है इस प्रकार संपूर्ण विशेषणों से रहित निरस्त विशेषण के बाद ब्रह्म सदन पाठ उसमें भी अच्छा तो संपूर्ण विशेषणों से रहित तो वस्तु ब्रह्म शब्द से कही जाती है दोबारा लगाएंगे <laughs> ब्रह्म या आत्मा सर्वांतरा ये तीन तीनियाँ कही गई हैं इत्यादि वचनों से कहा गया इत्यादि वचनों से कहा गया असनाया आदि सभी संसार के धर्मों से रहित तथा नीति नीति इस प्रकार कहा गया नीति नीति इस प्रकार सम्पूर्ण विशेषणों से रहित वस्तु संपूर्ण विशेषणों से रहित वस्तु को जोड़ लेना ये वस्तु कैसी है इत्यादि वचनों वचनोक्तम क्या है इत्यादि वचनों से कही गई कौन जो श्रुतियाँ है ना इत्यादि वचनों वचनोक्तम कौन वस्तु और अफनाया आदि मतलब संसाधिक धर्मों से रहित कौन वस्तु हाँ सर्व सब धर्म का विशेषण है, है ना? सांसारिक धर्मों का सभी सांसारिक धर्मों ऐसी रहित कौन वस्तु तथा नेति नेति इस प्रकार संपूर्ण विशेषणों से रहित कौन वो वस्तु वो वस्तु ब्रह्म शब्द से कही जाती है किससे कही जाती है ब्रह्म शब्द से कही जाती है कौनती लग जाएगी आपको वो सभी सांसारिक धर्मों से रहित है और संपूर्ण विशेषणों से रहित है नेति नेति के द्वारा केवला सिद्धांत में क्या है कि ब्रह्म के विशेषणों का निषेध किया जाता है Net, मतलब नीति ना इति इति ना इति ना मतलब ये जो विशेषण कहे गए है वो ब्रह्म में नहीं है ये जो कहे गए है वे नहीं है ये शंकर सिद्धांत में वैष्णव सिद्धांत में क्या है नीति नीति से क्या करते हैं मालूम है इति ना की पूर्व में जितने विशेषण कहे गए हैं क्या भगवान के उतने ही हैं क्या नहीं। नहीं। उतने ही है क्या भगवान के अनंत विशेषण है, अनंत महिमा है तो इति मतलब जि, जितने कहे गए ना ये इतने ही नहीं है नहीं। इतने ही नहीं। मतलब क्या है इससे भी ज्यादा ये सिद्धांत हिसाब से करता है तो इतने ही है क्या तो वो परिचन्नता का या तो सीमित पनक निषेद करता है क्योंकि उनका कहना है कि जो विशेषण एक बार ब्रह्म के आए श्रुतियों में फिर श्रुति ने नैती नेति कहा दूसरे विशेषणों का प्रतिपादन करती है तो यदि नेति नेति के द्वारा विशेषणों का निषेध करना श्रुति को इष्ट होता तो पुनः विशेषण का प्रतिपादन नहीं होना चाहिए और पुनः प्रतिपादन करती इसका मतलब इसलिए ही विशेषण नहीं बल्कि और फिर के अनुसार नेति के द्वारा क्या है उसके सभी विशेषणों का निषेध किया जाता है और विशेषण रहते हैं निर्गुण है वैश्विक के अनुसार क्या है वो अनंत विशेषणों का फल्हा है तो दोनों तो तो है। है? दो हाँ, दो का दोनों से हो जाएगा। नहीं नहीं तो इतने ही नहीं है वैशाकर सिद्धांत में इति मतलब ये जो विशेषण कहे गए है ना मतलब नहीं है ये जो कहा गया है विशेषण वो ना मतलब नहीं है नीति नीति एक ही जगह पर तो नहीं है न और वैष्णव सिद्धांत के अनुसार नीति नीति दो बार आता है एकता वैष्णव सिद्धांत के अनुसार इसी मतलब ये जो इक्टा इमते हैं जितने विशेषण कहे गए ये इतने ही जितने विशेषण कहे गए इतने ही ये किसका अर्थ है इति का ना मतलब नहीं है इी का क्या अर्थ इतने ही विशेषण नहीं, ही नहीं है और भी, काम हाँ ऐसा पर ये ब्रह्म को जो है ना निर्गुण निर्विशेष मानते हैं जो लोग उनके अनुसार तो सभी विशेषणों का निषेध ही किया जाता है ऐसा अब ध्यान देंगे संपूर्ण विशेषणों से रहित वस्तु ब्रह्म शब्द से कही जाती है कि शब्द से कही जाती है हाँ ब्रह्म शब्द से कही जाती है आगे ध्यान देंगे तो ये ब्रह्म अब ब्रह्माग्नु का व्याख्यान करने के लिए ब्रह्माग्नु भाष्यकार ने उदृत किया था और ब्रह्माग्नु आप देखेंगे कैसा तो है ब्रह्मचात अग्निचा क्या ब्रह्मचात तो ब्रह्माग्नि वे कर्मधार्य समास अग्निचा ये कर्महार्य समास का विग्रह है होमाधिकरण विवक्षया सा ब्रह्माग्नि होम के अधिकरण की विवक्षा होने से होम के अधिकरण की, की विवक्षा होने से ब्रह्म को अग्नि कहा है होम के अधिकरण की, की भी होने से क्या कहा है ब्रह्म को होम का कुछ अधिकरण होना चाहिए तो ब्रह्म है। है? तस्वीन ब्रह्माग्नि हो गया तस्वीन से फिर सप्तमीय में क्या बनेगा ब्रह्माग्नव श्लोक में देखेंगे ब्रह्माग्नव अपरे अपरे से क्या लिया है अन्य ब्रह्म विदा अन्य ब्रह्मविता क्या लिया है अन्य ब्रह्मवेदता अब थोड़ा सा श्लोक में आएंगे ब्रह्मादनौ अपरे यज्ञ यज्ञेन एवजुवती यज्ञन एव उपजुवती लगाएंगे अपरे योगिना को जोड़ लेंगे अपरे कर अन्य लोगे ब्रह्मादनौ ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञन यज्ञम यज्ञेन एव यज्ञम उपजु यज्ञेन एव यज्ञ उपजुवती अन्य लोगे ब्रह्म रूप यज्ञ यज्ञ यज्ञ में के के द्वारा ही यज्ञ का होम करते हैं यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ का तो भी से समझा जाएगा यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ का होम करते हैं तो यहाँ जो यज्ञ यज्ञ का अर्थ है सोपाधिक आत्मा और यज्ञम का अर्थ है निरुपाधिक आत्मा ये सोपाधिक आत्मा के द्वारा निरुपाधिक आत्मा का होम करते हैं भाष्य के द्वारा सब स्पष्ट हो जाएगा अभी जो कठिनाई लग रही है भाष्य से बिल्कुल सुगम हो जाएगी भाष्य बहुत सुबोध है अब ये ध्यान देंगे भाष्यकार की शैली बहुत अच्छी है ना न बहुत कठिन शब्द नहीं लिखते हैं बहुत अच्छी शैली है भाष्यकार की लिखने की पंक्ति लगाएंगे अपरे अपरे से क्या लेना है अन्य ब्रह्मविधा अन्य ब्रह्म ज्ञानी या अच्छा ब्रह्म लेना है योगिना नहीं बल्कि ब्रह्मविधा भाष्यकार ने कहा है श्लोक में यज्ञ माया है तो भाष्यकार कहते हैं कि यज्ञ शब्द का अर्थ आत्मा है यहाँ पर यज्ञ शब्द का अर्थ क्या है क्यों? तो दूसरा कारण बताते हैं क्योंकि आत्मा के नामों में यज्ञ शब्द का पाठ है किसी कोष में ऐसा होगा क्योंकि आत्मा के नाम में यज्ञ शब्द का पाठ है पंक्ति लगी यज्ञम वाच्य अगर से अर्थ यज्ञ शब्द का अर्थ आत्मा है क्योंकि आत्मा के नामों में यज्ञ शब्द का पाठ है हो हेतु में पंचमी है तम यज्ञ है ना तो तम से क्या अच्छा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 तो अपना आत्मा पर ब्रह्म ही होते हुए कैसा होते हुए परम ब्रह्म एवं संतम परम्रम ही परम ब्रम ही होते हुए है तो परम ब्रह्म पर बुद्धि आदि उपाधि संयुक्तम बुद्धि आदि उपाधियों से युक्त आरोपित सभी उपाधि के धर्मों वाला तो परब्रम्ह है तो परब्रम्ह कैसा आत्मा है उपाधि से रहित आत्मा उपाधि से वे इंद्री ये सब क्या है है उपाधि से रहित आत्मा क्या है पर है तो वो बुद्धि आदि उपाधि आदि से क्या लेना है इंद्रियां दे इंद्रियां और दे तो बुद्धि आदि उपाधियों से संयुक्त होकर बुद्धि आदि उपाधियों से संयुक्त होकर उपाधियों से संयुक्त होकर क्या होता है आरोपित सभी आरोपित उपाधि के सभी धर्मों वाला होता है सर्वश्द जो ये धर्म का विशेषण है उपाधि के धर्म समझेंगे सुख दुख क्या सुख दुख करतृत्व रागत द्वेशसके धर्म में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 और इस स्फटीक कैसा प्रतीक होगा जब जफा कुसुम के पास प्रटित रखा जाए इस स्पटीक कैसा प्रतीत होगा तो रक्त वर्ण जो प्रतीत हो रहा है इस स्पटीक में वो उसका अपना है या तो आरोपित है जफा कुसुम के रक्त वर्ण का इस स्पटीक में आरोप हो रहा है तो इस पटीक में रक्त वर्ण आरोपित है या कही अध्यक्ष है आरोपित है या वैसे जैसे की स्पटिक कैसा स्पक्ष है वैसी आत्मा भी कैसी स्पक्ष है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 और सर्व शब्द किसका विशेषण धर्म का आरोपी हुए सभी उपाधि के धर्म वाला होता है कौन होता है आत्मा है ना उपाधि के धर्म वाला कब होता है जब बुद्धि आदि उपाधियों से संयुक्त होता है ठीक है हाँ उपाधि रही आत्मा तो परम ब्रह्म है पंक्ति लगाएंगे यज्ञ शब्द का वाच्य आत्मा है क्योंकि आत्मा के नाम के मध्य में क्यूँकी आत्मा के नामों में यज्ञ शब्द का पाठ है क्यूँकी आत्मा के नामों में यज्ञ शब्द का पाठ है अब ऐसा से क्या होगा आत्मा नज्ञ लग लगाइए जैसा मैं बोल रहा हूँ की परमार्थता परम ब्रह्म एवं संतम की वसुता परम ब्रह्म पर बुद्धि आदि से संयुक्त होकर आरोपित हुए सभी उपाधि के धर्म वाला आत्मा रूप आरोपित सभी उपाधियों के धर्म वाला यज्ञ रूप आत्मा को यज्ञ रूप या आरोपित हुए सभी उपाधि के धर्म वाला आउसी रूप आउटी रूप है कौन यज्ञ रूप आत्मा अवती ध्यान लेना जब वो आया है ना नज्ञेन एवं यज्ञ यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ का होम करते हैं यज्ञ का तो यज्ञ का क्या अर्थ हो गया आत्मा यज्ञ का क्या अर्थ हुआ आत्मा। तो आत्मा तो होम करते हैं तो जिस पदार्थ का होम किया जाएगा वो क्या होगा औति रूप होगा वो तो क्या होगा हाँ तो औति रूप आत्मा को क्या कहेंगे ऐसा करेंगे औति रूप आत्मा को अब किसके द्वारा आउटी रूप आत्मा का होम करना है वो अब किसके द्वारा होम करना है तो यज्ञ यज्ञ अर्थ किया आत्मना आत्मा के द्वारा ही ये जो यज्ञ से लेना है ना आत्मना ये लेना है उपाधि रहित आत्मा कैसा आत्मा जो की उपाधि रहित आत्मा परम्ब्रम है लग जाएगा ये ये क्या है उपाधि रहित आत्मा है तो इसको कहेंगे निरुपहित आत्मा और वो कैसा कह उसे क्या कहेंगे सुपाधित आत्मा अच्छा हाँ वो शोकाधिक आत्मा मतलब जीवात्मा शोकाधिक आत्मा मतलब जीव आत्मा यज्ञ यज्ञ उत्म ना हो उत लक्षण वाले आत्मा के द्वारा उक्त लक्षण वाले आत्मा उक्त लक्षण वाला आत्मा जो ऊपर बोला आनंदम ब्रह्म विज्ञानम आनंदम ब्रह्म ये आया है ना ये साल अपक्षात ब्रम्म जो शुद्ध आत्मा है ना कर्त रह ज्ञान रूप है आनंद रूप है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 <misterisation> तो सोपाधिक आत्मा को मतलब उपाधि क्या है शरीर इंद्री बुद्धि उपाधि है ना ये सोपाधिक आत्मा को निरुपाधिक पर ब्रह्म रूप से ही जो समझना है दर्शनम करना सोपाधिक आत्मा को या उपाधि युक्त आत्मा को निरुपाधिक पर ब्रह्म रूप से ही जो जानना है जो जानना है वही उसमें होम करना है वही उसमें किसमें ब्रह्म रूप अग्नि में वही ब्रह्म रूप अग्नि में म करना है किसने हुम करना है ब्रम रूप अग्नि में किसका हुम करना है सोपाधिक आत्मा का और किसके द्वारा हुम करना है निरुपाधिक आत्मा रूप के द्वारा या निरुपाधिक पर ब्रह्म स्वरूप के द्वारा ठीक है तो होम क्या है सोपाधिक आत्मा को निरुपाधिक पर ब्रह्म रूप से ही जो जानते हैं ब्रह्म रूप अग्नि में शोपाधिक आत्मा का निरुपाधिक आत्मा के द्वारा हुम करना है ठीक है मतलब उसको परब्रम रूप से समझ लेना है तो ये व्यापक है ज्ञान रूप है आनंद रूप है उपाधि रहित है ऐसा तो वही होम करना है तम से लेना है हुम तम से क्या लेना है हाँ होम को करते हैं अच्छा कौन होम करते हैं ब्रह्मा ब्रह्मत्मा इको दर्शन निष्ठा सन्यासी ना ब्रह्म और आत्मा की एकता देखने वाले सन्यासी ब्रह्म और आत्मा की एकता के ज्ञान में स्थित सन्यासी ब्रह्मत्मा दर्शन दर्शनकार है ब्रह्म और आत्मा की एकता ब्रह्म और अपनी आत्मा की एकता ब्रह्म और अपनी आत्मा की हाँ ब्रह्म और आत्मा की एकता के दर्शन में स्थित सन्यासी ऐसा होम करते हैं तो समझी लगेगी अपरे अन्य ब्रह्मवेद का ब्रह्म रूप अग्नि में निरुपाधिक आत्मा के द्वारा सोपाधिक आत्मा का होम करते हैं लग जाएगा निरुपाधिक आत्मा मतलब शुद्ध आत्मा और यज्ञ का जो सोपाधिक मतलब उपाधि युक्त आत्मा अच्छा आगे दे देखेंगे जैसा मैं पढ़ रहा हूँ वैसा ध्यान देना श्रेयान द्रब मयाज ज्ञान यज्ञ परम तप ये आगे आएगा श्रेयान द्रब मयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ है परम तप इत्यादि ना स्थिति अर्थम इत्यादि के द्वारा स्तुति करने, करने, करने के लिए क्या इत्यादि के द्वारा स्तुति करने के लिए स्तुति करने के लिए मतलब प्रशंसा करने के लिए इत्यादि के द्वारा किसकी प्रशंसा करना ज्ञान यज्ञ की है परम तप द्रव्यद यज्ञ ज्ञान यज्ञ श्रेयान द्रव्यक्ष है तो किसकी की गई है श्रेयान द्रव्यज यज्ञ परम चप इत्यादि के द्वारा स्थिति करने के लिए सा अयम सम्यक दर्शन लक्षण यज्ञ वह यह वह सम्य ज्ञान रूप यज्ञ सम्यक ज्ञान रूप यज्ञ ब्रह्मार्पणम इत्यादि श्लोक ही ब्रह्मार्पण में इत्यादि श्लोकों के द्वारा देवयदिशु यज्ञों देव में शामिल किया जाता है देवयज्ञ आदि यज्ञों में शामिल किया जाता है कौन शामिल किया जाता है समय ज्ञान रूपयज्ञ सम्य दर्शन यज्ञ शामिल किया जाता है क्यों शामिल किया जाता है इसी के लिए फिर एक बार देखेंगे प्रेन ब्रम्हयादि यज्ञा ज्ञान यज्ञा परमताप इत्यादि वचनों के द्वारा इत्यादि वचनों के द्वारा स्थिति करने के लिए साह या संयक दर्शन रूप यज्ञ ब्रह्मार्पणम इत्यादि श्लोकों के द्वारा देवयदिशु यज्ञ को चित्त से देव यज्ञ आदि यज्ञ में शामिल किया जाता है क्यों स्थिति करने के लिए तो यहाँ देखेंगे अच्छा ब्रह्मार्पणम इत्यादि श्लोकों के ठीक है जो तो सब यज्ञों का प्रसंग आ गया ना तो भी क्या हो गया एक यज्ञ हो गया ये तो इसी में आ गया है अच्छा अच्छा ब्रह्मांपणम की व्याख्या बड़ी थी हाँ आ... देखिए शब्दा कृष्णी इंद्रियान इंद्रियाय संयम संयम संयमा संयम अग्निशु जुगति लगाइए अन्ने संयमगा संयम अगा क्या है संयम अग्निशु संयम संयम संयम सू अग्निशु हाँ तो लगाएंगे अन्य अन्य अन्य लोग संयम रूप अग्नि में किस में अन्न लोग संयम रूप अग्नि में स्रोत्राधीन इंद्रियाणी जुगति स्रोत्रादी इंद्रियों का घूम करते हैं अन्य मतलब अन्य योगी संयम रूप अग्नि में स्त्रोत आदि इंद्रियों का होम करते हैं स्त्रोत आदि इंद्रियों का होम किसने करते, है? तो करते हैं संयम रूप अग्नि में तो संयम रूप अग्नि में स्रोतरादी इंद्रियों का होम करते हैं भाष्यकार ने तत्ताक्षर बताया है इसका मतलब वो इंद्रियों का संयम करते हैं इंद्रियों का संयम संयम रूप अग्नि में इंद्रियों को जला देना है ना मतलब इंद्रियों को खूब अच्छी तरह संयम कर लेना जला देना इंद्रियों को जल जाएगी और ठीक हो जाएंगे अब देखना स्रोत्रादिन इंद्रिया अन्य योगी ना अन्य योगी है योगिना शब्द को भाष्यकार ने जोड़ा है संयम यहाँ बहुवचन है ना बहुवचन क्यों है भाष्यकार कहते हैं प्रत्येक इंद्री का संयम भिन्न भिन्न होता है इसलिए यहाँ पर बहुवचन होगा जैसे देखेंगे पहले ब्रह्माग्नऊन था नागनु हाँ एक वचन था ना, ना? ब्रह्म रूप अग्नि एक है और यहाँ बहुवचन है क्यों बहुवचन है तो कहते हैं प्रत्येक इंद्री का संयम भिन्न भिन्न है हर इंद्री का संयम अलग अलग है एक इंद्री बस में होती है कभी दूसरी इंद्रिय बस में नहीं होती है ऐसा सभी इंद्रियों को बस करना पड़ता है तो प्रत्येक इंद्री का संयम है। इस यहाँ इसलिए यहाँ भू वचन है इसलिए यहाँ इस प्रकार संयमगायम संयु इस प्रकार यहाँ भू वचन है अब यहाँ समाज बताते हैं संयम एव अग्नया कर्मारे समाज संयम एवं अग्नया समाज क्या बनेगा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 सबकी दृष्टियों को देखना सब सबको रोकना को सब बचने करने का प्रयास करना यह बहुत बड़ा तत्व तप्रे। है बहुत बड़ा तक है साधारण तत्व नहीं है शब्दादीन दिशु शब्दादीन दुवती अन्य मतलब अन्य योगी इंद्रिया इंद्रिय रूप अग्नि में अन्य योगी इंद्री रूप अग्नि में शब्दादी विषयों का खूम करते हैं इंद्री रूप अग्नि में शब्दादी विषयों का मतलब क्या इंद्रियों को शब्दादी विषय प्रदान करते हैं। कैसे पहले द्वितीय अध्याय समाप्ति में आया था नागद्वान रागव आत्म विधेयक आत्मा प्रसादमी रागव देश से रही हुई इंद्रियों के द्वारा अनिवार्य विषयों का सेवन करते मोक्ष के लिए अध्यात्म शास्त्र का श्रमण करना पड़ेगा शांति तो चाहिए कल्याण चाहिए तो अध्यात्म शास्त्र का श्रवन करना पड़ेगा तो अनिवार्य विषय हो गया वो कैसा है रागव रही इंद्रियों के द्वारा गुरु सेवा के लिए जाना पड़ेगा मंदिर में भगवत दर्शन के लिए जाना पड़ेगा तो नेत्रों नित्र, का कार्य हो गया ना पाद इंद्री का भी काम हो गया तो वो क्या है रागद्व ऐसी इंद्रियों के द्वारा अनिवार्य विषयों का सीमानेंगे तो ये अनिवार्य विषय की है की इंद्री रूप में शब्दादी विषयों को देना अनिवार्य विषयों को देना है भी ये स्त्री है ठीक है अनिवार्य को जो कि मतलब मुग मु के लिए जो उपयोगी है इंद्रिय रूप अग्नि में शब्द आदि विष्णुओं का होम करते हैं भाष्य में देखेंगे शब्दादिष्न इंद्रिया युवती यहाँ इंद्रिया योग अग्नि यहाँ समाज करके बनेगा इंद्रियाग्नि पेशु क्या बन जाएगा इंद्रिया युवती युवती करके होम करते हैं अर्थात एक तात् बताते हैं यहाँ पर वे स्रोत आदि इंद्रियों के द्वारा अविरुद्ध विषयों को ग्रहण करने को होम मानते हैं स्रोत आदि इंद्रियों के द्वारा अविरुद्ध विषयों के ग्रहण करने को होम होम माना जाता है स्रोत आदि इंद्रियों के द्वारा स्रोत आदि इंद्रियों के द्वारा अविरुद्ध विषयों को ग्रहण करना मतलब अनिवार्य और अविरुद्ध जिससे साधक के जीवन में कोई विरोध न अनिवार्य अविरुद्ध विषय को ग्रहण करना होम माना जाता है होम माना जाता है और देखेंगे देखो सर्वाणि इंद्री कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम पर आत्म संयम योगाग्नती सर्वाणि इंद्री कर्माणि प्राण कर्माणि क्या अपरे सर्वाणी इंद्री कर्माणी प्राण कर्माणि क्या अपरे लगाएंगे अच्छा आत्मसंयम योगाग्नऊ ज्ञान दीपिते क्या अपरे निश्चा तो का बाद में बताएंगे अपरे एक अर्थ अन्य योगी ज्ञान दीपिते आत्मसंयम योगाग्न ज्ञान से प्रज्वलित हुई या ज्ञान से प्रदीप्त हुई आत्मसंयम रूप योगाग्नि में ज्ञान से प्रदीप्त हुई आत्मसंयम रूप योगाग्नि में यहां आत्मसंयम को क्या बोला है योगाग्नि आत्मसंयम को क्या बोला है और इसके भाष्य में इसका व्याख्यान देखना अब देखेंगे और किसके द्वारा प्रदीप्त हुई ज्ञान दीपिके ज्ञान के द्वारा प्रदीप्त हुई अग्नि में यदि भेत डाल दिया जात जाए तो अग्नि और प्रदीप्त हो जाती है तो आत्मसंयम रूप योग ज्ञान के द्वारा और प्रदीप्त हो जाती है ज्ञान ऐसी विवेक ज्ञान लेना है यह भाष में बताया जाएगा अन्य अपरे अन्योगी ज्ञान दीपिके ज्ञान के द्वारा प्रदीप्त हुई प्रदीप्त होना समझते हैं बढ़ना योगी ज्ञान के द्वारा प्रदीप्त हुई रूप में आत्मसंम रूपाग्निंद्री कर्माणी सभी इंद्रियों के कर्मों का और प्राण के कर्मों का करते हैं सभी इंद्रियों के कर्मों का और प्राण के कर्मों का होम करते हैं परिभाष में देखेंगे सर्वान इंद्रिय कर्माणी इंद्री कर्माणी में समास है इंद्रिया नाम कर्माणी इंद्रिया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 क्या तत् कर्माणी आकुंचन प्रसारण आदि अच्छा तत्कर्माणी है ना तो यहाँ पर तत्कर्माणी में समस्त पर समझना तत्कर्माणी है ना इसका मतलब है कि प्राणों के कर्म में किसके कर्म में हाँ प्राणा नाम कर्माणी पेशा कर्माणी प्राणों के कर्म में प्राणों के कर्म में क्या है आकुंचन प्रसारण आदि आकुंचन प्रसारण आप ऐसा समझेंगे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 प्राण अच्छा ज्ञानेश्वरी में देखना कि बताना हमको किस तरह किया है प्राण कर्म कार से अब देखेंगे मतलब तेसाम प्राणों के कर्म कौन आकुंत आदि क्या लेना है प्राण कर्माणी तान से क्या लेना है हाँ अपरे आत्म संयम योगाग्नऊ आत्मसंम रूप योगाग्नि में आत्मनि संयम आत्मसंयम मतलब आत्मा के विषय में किया गया संयम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 आत्मा की धारणा की आत्मा का ध्यान किया और आत्मा की समाधि की लग जाएगा हाँ आत्म जिस धारणा ध्यान समाधि का क्या नाम है आत्म संयम ठीक है लग गया शाह योगाग्नि सा से क्या लेना है आत्म संयम क्या लेना है हाँ तो आत्म संयम आत्मसंम यो आत्म संयम ही योगाग्नि है आत्म संयम ही क्या है यहाँ योग कर्म दादा योगा योग अग्नि योगाग्नि और फिर आत्मसंयम यो योग आत्मसंम ये क्या है योग है ये सब सबको जला देगी इतनी बड़ा संयम हो जाए ना धारणा हाँ। उस आत्मसंप योगाग्नि में जुगती कर रहा है प्रक्षिपण की द्रव्य को फेंकते हैं ना अग्नि में कभी प्रक्षिपण ऐसा आता है होम करते है क्या बात अच्छा नहीं किस धातु से बना है उसके तो युह बनता है ना अच्छा वही है ये ठीक है ठीक है, है।, है अब ध्यान देना है ज्ञान दीपित उसका बढ़ी हुई इसको समझाते हैं स्नेह युव प्रदीप्त विवेक विज्ञान उज्ज्वल भावम स्नेह कहते हैं इसको या तैल को संयुक्त पदार्थ को संयुक्त पदार्थ को इसका ऐसा लगाएंगे मतलब घृत आदि स्नेह से यू है ना घृत आदि स्नेह पदार्थ से प्रज्वलित अग्नि के समान क्या कहेंगे प्रज्वलित अग्नि के समान स्नेह पदार्थ कौन है घृत आदि स्नेह पदार्थों के द्वारा प्रज्वलित अग्नि के समान या स्नेह अग्नि आदि नहीं घृत आदि स्नेह पदार्थ घृत आदि स्नेह पदार्थ ऐसी प्रदीप्त या प्रज्वलित अग्नि के समान okay. प्रदीप्त का क्या है यहाँ पर प्रदीपित अर्थ प्रदीप्त या प्रज्वलित तो इसका प्रदीपते विवेक बताते हैं विवेक विज्ञान के द्वारा उज्ज्वलता को प्राप्त प्रदीपतेज्वल भावम आपादिते प्रदीप्ते का क्या है उज्जवल भावम आपादिते विवेक विज्ञान के द्वारा उज्ज्वल भाव को प्राप्त या उज्जवलता को प्राप्त किसको प्राप्त है उज्जवलता को प्राप्त मतलब और प्रदीप्त हो जाना और श्रेष्ठ हो जाना और श्रेष्ठ हो जाना और श्रेष्ठ हो जाना कौन श्रेष्ठ हो गई? आत्मसंयम रूप योगी कि विवेक विज्ञान के द्वारा उज्जवलता को प्राप्त और श्रेष्ठता को प्राप्त आत्मसंयम रूप योगागिनी में लीन कर देते हैं। क्या कर देते हैं किसको लीन, लीन कर देते इंद्री के कर्मों का और प्राणों के तो इंद्री के कर्मो का लीन करना का मतलब क्या है आत्मसंयम रूप योगी जल रही है या आत्मसंयम रूप योगी को कोई कर रहा है मतलब आत्मसंयम कर रहा है यार तो अर्थात आत्मा विषय धारणा ध्यान समाधि आत्मा की धारणा ध्यान और समाधि कर रहा है तो आत्मा की धारणा ध्यान समाधि जब करना है तो आप बताइए ये इंद्रियों का व्यापार वहाँ पर इंद्रियों के कार्य देखना सुनना चिलना सुनना, सुनना सब हो पाएगा तो इनका होम हो गया उसमें लीन हो गया उसमें और प्राण कर्म या प्रशन प्रसारण जो है पहलवानी करना ये सब जरूर विद्या ये सब ये ये भी हो गया ये मतलब हुआ ऐसा है एक और देखेंगे देख लो द्रव्योगय तथा स्वाध्याय ज्ञान ज्ञानय संस्कृतव्रता देखेंगे द्रव्य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 बल्कि यत्न करने वाले क्यों क्यों द्रव्य यज्ञ का प्रसन्न आ द्रव्य से साध्य जो यज्ञ है उनको सन्यासी चले जाते द्रव्य यज्ञ का भी प्रसन्न आ गया ना इसलिए हाँ संक्षिप्त है कठोर व्रत करने वाले दूसरे कठोर व्रत करने वाले यत्नशील द्रव्यक्ष यत्नशील वो द्रव्यज्ञ करने वाले होते हैं कैसे होते हैं तो द्रव्यज्ञ देखेंगे द्रव्यज्ञा का अर्थ है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 भूखा है कैसा तो है, है उसकी सेवा ज्यादा मात्र रखती अच्छा है जो जो खाने को खिलाने क्या होगा यज्ञ समझ करके है ना दीन दुखी को देना जरूरतमंद को देना ये क्या देनाकार में कुछ लोगो ने द्रव्य ठीक है जल्द ठीक है यहाँ पर ये करते जो लोग तीर्थों में यज्ञ बुद्धि से द्रव्य को खर्च करते हैं द्रव्य लगाते हैं ये यज्ञ हुए, वे यज्ञ करने वाले हैं वे क्या है हाँ अपर द्रव्यज्ञा अपर दूसरे क्या ये यज्ञ करने वाले हैं। तपो ये ये है तपो यज्ञ देखेंगे ये तपस्वी ना तपोयज्ञा जो तपस्वी होते हैं वो तपोव यज्ञ करने वाले होते हैं तपस्व शांत शब्द है ना तपा तपस्वी तपा तप यज्ञ करने वाले होते हैं तो तप रूप यज्ञ ध्यान देंगे शास्त्र विधि के द्वारा शरीर को क्लेश देना यह आपका तप है शास्त्र विधि के द्वारा शरीर को कष्ट देना तप है शास्त्री विधि के द्वारा रात उठ कर स्नान करना गंगा स्नान की बड़ी महिमा है शास्त्रों में रातः उठ कर गंगा न्याय तो मिलेगा सुख मिलेगा क्या कष्ट होगा ना तो ये क्या है शास्त्र विधि के द्वारा शरीर को कष्ट देना यह तप है यह तप है ना एकादशी को हुआ करना हुआ से कोई सुख मिलता है क्या ये तप हो गया है ना लोग सोचते हैं जिसके द्वारा अपना मन पसंद रहे वही काम करना चाहिए ये सब बिल्कुल ये किसका नास्तिक लोगों को ही परिभाषा है तो ठंडे पानी में स्नान करना उपवास कर पाऊंगे वो लोग उल्टा पुलटा काम करेंगे ऐसा नहीं साफ जो कहता है वो काम हमको करना है तो ये देखेंगे कि जो तपस्वी होते हैं वे तफियत भी करने वाले होते हैं तफ में जो है ना शरीर इंगो कश्ती है पढ़ना लिखना भी तप है तो इसमें भी तप समझ करके एक क्या है इसको बाधा नहीं आने देनी चाहिए इसमें तब तो क्या इसके जीवन में लाभ मिलेगा नहीं भगवान सर्वज्ञ देखते हैं ये कितना प्रमाण किया कितनी सफलता की कि और जीवन में उसी के अनुसार फल देते हैं ये भगवान कर्म फल देने वाले हैं ना लोग सोचते हैं कि हम ही हैं सब कुछ है इस लोग समझ लेते हैं योग यज्ञ योग यज्ञ को देखेंगे योगा यज्ञ ये शाम से योग यज्ञ है योगो यज्ञ ये शाम से योग यज्ञ योग का क्या है प्राणायाम प्राणा प्रत्याहार आदि लक्षण प्राणायाम प्रत्याहार आदि रूप योग है जिन पुरुषों के लिए उनको क्या कहेंगे योग यज्ञ प्राणायाम प्रत्याह आदि से क्या लेना समाधि प्राणायाम प्रत्याहार आदि रूप योग है जिनसे उन्हें क्या कहेंगे योग यज्ञ करने वाले योग यज्ञ हां वो योग यज्ञ करने वाले होते हैं प्राणायाम प्रत्याहार धरना ध्यान समाधि करते रहना ये भी एक यज्ञ है तथा स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ क्या स्वाध्याय यज्ञ ज्ञानी यज्ञ दोनों लेना है ऋग यजु शाम यजु हाँ विधि के अनुसार ऋग्वेदेद और शाम का अभ्यास करने को स्वाध्याय करते है उसका वेद का उच्चारण तो गुरु से लेना फिर उसका अभ्यास करना चाहिए ये क्या हो गया क्या अर्थ हुआ विधि के अनुसार की यजूर और साम वेद का अभ्यास करना स्वाध्याय यज्ञ है क्या है लगाएंगे यथा विधि ऋदि अभ्यास का स्वाध्याय यज्ञ ये स्वाध्याय यज्ञ हो गया स्वाध्याय यज्ञ हो गया लगाएंगे स्वाध्याय तो यज्ञ एशाम थे स्वाध्याय यज्ञ स्वाध्याय यज्ञ ऐसा थे नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। और स्वाध्याय क्या है ये था दीर्घ अभ्यास ये स्वाध्याय आया तो इसमें स्वाध्याय यज्ञ में क्या होगा कि वेद अच्छी तरह तैयार हो जाएगा और वेद पाठ की बड़ी महिमा है और ज्ञान यज्ञ देखेंगे दे ज्ञानम यज्ञ ये शाम थे ज्ञान यज्ञ क्या क्या कन्या पहले करेंगे क्या ज्ञान क्या ज्ञान क्या ज्ञानम यज्ञ ऐसा थे ज्ञानम का क्या है यहाँ पे शास्त्रात परिज्ञानम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 स्वाध्याय तो वही यही स्वाध्याय लेना स्वाध्याय स्वाध्या हाँ हा, के अभ्यास लिए देख लेना भाष् का है केवल है सभ्यता लिया है न तो स्वाध्याय जो जो ना स्वास्था का अध्ययन करना चाहिए वहाँ यही है और देखेंगे यत्न करने वाले संस्कृति व्रता का अर्थ है यहाँ पर सम्यक संस्कृत को समझाते हैं सितानी समाज देखना संस्कृत में सम्यक सितानी व्रतानी शाम थे संस्कृत भोगी सम्यकानी व्रतानी शाम थे संस्कृत कार्यकानी सितानी करते तनु कृतानी तनु कृतानी कारीक्षणी कृतानी मतलब तीक्षण किए हुए व्रत है जिनके मतलब कठोर व्रत है जिनके कैसे व्रत है हाँ उन्हें कहते हैं संस्कृत व्रता जिनके कठोर व्रत है तो क्या श्लोक अर्थ हो गया की संसिध तीक्षण व्रत करने वाले या कठोर व्रत करने वाले अन्य यत्नशील व्यक्ति संसिध व्रतः अखया कि कठोर व्रत करने वाले अन्य यत्नशील व्यक्ति द्रव्य यज्ञ करने वाले तब यज्ञ करने वाले स्वाध्याय यज्ञ करने वाले और ध्यान यज्ञ करने वाले होते हैं ओम पूर्ण ऊन इधन पोनम रक्षण